मेरी संगीत यात्रा आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी पेश है आप सुनेंगे गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारीका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत भूपेन जी आपके जीवन सफर के बारे में कुछ दो शब्द इस प्रकार यहाँ मंजिल नहीं मुसाफिर के लिए जिसे समझाता मुकाम रास्ता निकला शुक्रिया। वैसे तो आप देश के बड़े सम्मानित कलाकार हैं अनेक सम्मान और पुरस्कारों से आपको विभूषित किया गया है तो कुछ प्रमुख 1977 में आपको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड मिला आसाम सरकार की ओर से उन्नीस में शंकरदेव अवार्ड इसी वर्ष संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पश्चिम बंगाल की ओर से विश्व कला अवार्ड और वर्ष 1993 आपकी सफलता श्रेष्ठ था एवं भारतीय कला और संस्कृति के योगदान में दादा फालके साहब अवार्ड और कल्पना लाजमी जी की फिल्म रुदाली के लिए जापान के एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड आपको मिला जो भारतीय संगीत के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मैं पहला मौका है मेरे ख्याल से तो रुदाली फिल्म जिसके गुंजित और सुरीले संगीत ने आज लाखों श्रोताओं को मनोमुक्त कर दिया है गोपिन जी फिल्म का एक गीत वो समय ओ धीरे चलो उसके संबंध में कुछ कहेंगे हाँ जब पहले रिक्वेस्ट मिला नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दूरदर्शन से हजारिका जी आप आ, म्यूजिक कर दीजिए इस फिल्म का तो महाश्वता देवी की बहुत रिवॉल्यूशनरी नारी विद्रोह के एक प्रतीक जी। रुदाली रुदाली जो रोदन करते हैं जो प्रोफेशनल हाँ, मोड पर... जी हाँ मातम पर जो बर... ये राजस्थान की एक राजस्थान भी है, है बिहार में भी है आंध्रा अच्छा। में भी है अच्छा। लेकिन हम लोग राजस्थान में गए जैसलमेर में जाके एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाना चाहते थे अच्छा। तो स, न, म्यूजिक के बारे में हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा है निश्चय क्योंकि सब रियलिस्टिक हो तो म्यूजिक थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए तो ऐसे हम लोग पहले सोचे थे कि समय धीरे चलो जी। समय इज गोइंग टू फास्ट फॉर सुखी सनीचरी जो हीरोन है एज एफ शी इज रिक्वेस्टिंग टाइम टू गो स्लो तो गुलजार जी, जी। गीतिकारैन अच्छा संतोष शिवन डायरेक्टर कल्पना लाजमी संगीतकार भूपेन हजारे एक अच्छा, साथ बैठ के अच्छा। पहला सी सिक्वेंस से ही हमने म्यूजिकल देने के लिए कोशिश किया नहीं तो इतना सूखा सब्जेक्ट है और इतना मरण मृत्यु रोना ये सब है इसलिए जरा थोड़ा सा भारतीय संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत राजस्थानी फ्लेवर और लोक संगीत के ऊपर बड़ा सुंदर समन्वय करके हमने ये गाना दिए थे तो हम सुनाना चाहते हैं आज समय और धीरे चलो जिसमें ऑर्केस्ट्रेशन में हमने समय को बहुत गतिशील कर दिया लेकिन जब गाना गाते हैं तब तो अगतिशील कर दिए हैं जैसे सुनिए चलो ना स्लोनेस और यहां हमेशा रिफ्रेंट दिए हैं गतिशील टाइम तो ऐसे मिला के समय और धीरे चलो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और आशा जी बहुत अच्छा गाए हैं फिल्म का एक और गीत बड़ा ही मशहूर हुआ है बड़ा गुंजित और बहुत ही हॉन्टिंग और वो गीत है दिल हुम हुम करे उस संबंध में तो भी बहुत प्यारा गाना है, है मेरा भी बारे में कुछ कहिए दिल हूं करे पहले जब समय के वो धीरे चलो के बारे में हम ना भूल गए कि समय धीरे चलो में भीम पलाश्री राज इस्तेमाल किया अभी दिल हुम हुम करे जब सनीचेरी के स्वामी मर जाते हैं चीता का अग्नि बैकग्राउंड में है अब वहाँ वो वैधव्य आ रहा है आ, बैंगल सब तोड़ रही है तब हमारा गले में गाये थे दिल हुम हुम करे और डिंपल कपाड़िया के लिप्स में हम दिए थे लता जी के वॉइस तो ये डायरेक्टर्स कमेंट का जैसा व्यवहार किए थे ये भूप्राग में दिए थे दिल हुम हुम करे दिल हुम हुम करे ये हुम हुम ध्वनि के लिए हम लोग इस्तेमाल किए हैं गुलजार जी ने कहा कि गालियां देंगे हमें यह हुम, हुम कहां से आ गया अभी तो देखते सारा दुनिया हुम हुम कर रहे हैं।